जय जय लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय जयति पराश सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम वमय ममृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षं परा जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहमराकुंपोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवा श्री साग्रजा सह गण रघुनाथी साइतम सवधूत सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधा पादान सह गणलता आजा लंबितुजौ कनक संकर्तन कर्णा बंदे जगत वंदे जगत्कतायण नमस्कृत नरम चईव नरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तत जयंती रही तप्त तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी भुष्भान सुते दें हरिप्रिय वाछाकृ्य कृपासीुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे हे भट्टी उग्म सुमते श्री जीव में मते ृंदवन बिहारी लाल की जय परम मंदल श्री चैतन चलतामृत सनातन शिक्षा महाप्रभु आत्मा रामाष्ट्र निर्गंथा अपने क्रमे कुरी अहितुकी भक्ति इत्थम भूत गुण हरी इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि श्री हरि का यह स्वाभाविक गुण है इतम भूत गुण है कि वे आत्मा राम गणों को भी आकर्षित कर लेते हैं और आत्मा शब्द की व्याख्या के अंतर्गत निरूपण किया के सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन उनको बताया श्री प्रभु कृपा के द्वारा भक्तों को प्रदान करते हैं और भक्त भगवान को ही अपनी आत्मा करके मानते हैं आत्मा माने सबसे ज्यादा प्रिय सबसे ज्यादा प्रयोजनी पदार्थ सबसे ज्यादा साधन पदार्थ भगवान ही साधन है भगवान ही प्रयोजन है और भगवान ही उपास्य है इस रूप में मानते हैं और इसके प्रमाण में श्रीमद की महिमा के उस श्लोक को प्रस्तुत कराए के श्रीमद भागवती संहिता धर्म प्रयोजित कहिता धर्म को निरूपण करने वाली है इसमें वास्तविक प्रयोजन पदार्थ प्रेम का निरूपण हुआ है इसमें श्री कृष्ण ही परम संबंध तत्व होकर के विराजमान है इसके रचनाकार श्री नारायण सर्वोत्तम है इसके अध्ययन करने वाले अधिकारी श्रद्धावान व्यक्ति वे भी सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं और ये श्रीमद भागवती संहिता कृष्ण आकर्षणी विद्या है ये निरूपण कराए अब इसी के लिए एक दूसरा प्रमाण दे रहे हैं कि सत्यम दिशत्यर्थित मर्थितोंद्रणाम तेहत्तरवी प्यार बत्तीसवां श्लोक स्वयं विधत्ते बड़ी सुंदर सुंदर कोर श्लोक हृदय को छूने वाले और जो हृदय रूप श्लोक हैं उन श्लोकों को यहाँ पर कविराज गोस्वामी जी ने श्री के रखे मैने इस अध्याय में इतने सुंदर श्लोक हैं कि एक एक श्लोक जो रत्न है श्रीमद भागवत के भागवत तो संपूर्ण ही रत्न है परंतु एक एक श्लोक मुख्य रूप से जो कोर श्लोक हैं उनको हृदय को छूने वाले हृदय रूप श्लोक उनको यहां पर प्रस्तुत किया है एक साथ भातवर्ष की महिमा का गायन चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि भारतवर्ष के लोग परम परम धन्य है क्योंकि इन भारतवर्षीय निवासियों को भगवान ने कृपा करके अपने चरण प्रदान किए किसी घर में संध्या के समय रात बिरात कभी सांप निकला था और बड़ा डर पकड़ने में आए नहीं और कहीं घुस जाए छिप जाए जाने कहां चला गया किसी समझदार व्यक्ति से पूछा बोले क्या किया जाए बोले जरा सा हल्ला मत मचाना जब निकले सांप तो यह देखना वो तो जाता कहां है तो जब ध्यान से देखा बोले वो जो एक बिल है उसमें घुसता है वहीं से निकलता है उसी में घुसता है बोले कोई चिंता करने की बात नहीं है एक बड़ी सी भारी पत्थर लाओ और पत्थर ला करके उसके छेद के ऊपर तो मिट्टी मिट्टी भर दो कोई ईट बीट ठोक दो और ऊपर से शिला रख दो सांप निकलेगा ऐसे ही हृदय रूपी बिल में बार बार कामना बासना रूपी सांप निकल रहा था तो बुद्धिमान से पूछा तो गुरुदेव ने उपदेश दिया कि ठाकुर के चरणों को चरण रूपी शिला को अपनी छाती के ऊपर रख दो उस बिल के ऊपर रख दो जो नहीं, नहीं। वही दृष्टांत दे रहे हैं बड़ा सुंदर दृष्टान्त है कि सत्यम दिशा भगवान अपने भक्त को जो सत्य पदार्थ है उसको तो देते हैं अर्थत भगवान से जब प्रार्थना की जाती है तो भक्त तो मांगेगा दुनिया भर की चीजें, क्योंकि हम तो संध्यपात के रोगी हैं संधपात का रोगी तो यह कहेगा मुझे बड़ी जलन हो रही है मुझे आइसक्रीम खिलाओ बर्फ खिलाओ परंतु तो डॉक्टर कहेगा ना हा तो ये बर्फ नहीं दी जाएगी वो उसको मना करेगा तो हम तो संद्यपात के रोगी हैं हम ठाकुर से क्या मांगेंगे बोले हमको बेटा दे दो धन दे दो पत्नी दे दो यश दे दो कीर्ति दे दो बस यही मांगेंगे और क्या मांगेंगे यही मांगेंगे समझेंगे ठाकुर ऐसी वस्तु को नहीं देंगे जो कि आज है कल नष्ट हो जाए वे सत्यम दिशा जो सत्य पदार्थ है भगवत भक्ति वो ही भक्त को कृपा करके प्रदान करते हैं अर्थतः भगवान से मांगने पर भी वे देते नहीं है नहीं अर्थदा वे संसार के उन असत्य पदार्थों को नहीं देते हैं य पुनरअता जिनसे पुनः मांगने की इच्छा हो जिनको पुनः चाहा जाए ऐसे पदार्थों को भगवान नहीं देते हैं जो सत्य पदार्थ है पुनः पुनः जिनको मांगा जाए ऐसे पदार्थों को भगवान नहीं देते हैं और बोले यह तो दमित दमित वासना जो है फिर वो परेशान करेंगे बोले नहीं नहीं वासनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम भक्त तो भगवान की चरण चाहते हैं परंतु तो जो अभक्त जन है हम सभी के लोग वे चाह रहे हैं धन पुत्र स्त्री यश तो अनिच्छतां भगवान के चरणों को हमने चाहा नहीं संसारी लोगों ने कर्मी जनों ने भगवान के चरणों को चाहा नहीं परंतु तो अनिच्छतां न चाहते हुए भी भगवान स्वयं विधत्ते स्वयं ही रख देते हैं इच्छा प्रधानमंत्र पल्लवम अपनी चरण कमल को जो कि इच्छा इच्छाओं को ढांकने वाला है तो हृदय रूपी बिल के बिल में सदा सदा सर्प निकलता था कामना कामनापासना रूपी उसको रोकने के लिए इच्छा प्रधानम निज पाद पल्लवम अपने चरण कमल उनको भक्त के हृदय में स्थापित कर देते हैं ऐसे कपाल फिर कामना वासना नहीं उठेंगे और कृष्ण सेवा की कामना ही भक्त में एकमात्र रह जाएगी इस प्रकार आत्म पदार्थ को ही भगवान देते हैं आत्मा रामाश्च मुनि कृष्ण में वे मुनिजन आत्मा का अहित की भक्ति करने लगते हैं कृष्ण कृपा से ये अहित की भक्ति वे करने लगते हैं इसलिए साधु भक्त को तीन चीज अपनानी चाहिए कौन कौन सी तीन चीज साधु संग निरंतर करे कृष्ण कृपा की कामना करे और कृष्ण कृपा टिके ऐसे स्वभाव रूपी पात्र को बनाए तो पात्र भी चाहिए कृष्ण कृपा रूपी रश्मि चाहिए और देने वाला साधु भी चाहिए दाता है साधु मन है पात्र और कृष्ण कृपा है अमृत तो साधु संग कृष्ण कृपा और भक्त स्वभाव भक्ति का स्वभाव ये तीन चीज प्राप्त करने का प्रयास करो और ये तीन सब छाणा है अन्य जितनी भी वस्तुएं है उन सबों को छोड़ करके करे कृष्ण भाव श्री कृष्ण के भाव को हृदय में धारण करो कृष्ण प्रेम को ही हृदय में धारण करो आगे यति यतो अर्थ व्याख्यान करें अब यहां तक एक मोटा सा अर्थ अनूपण कर दिया कि ऐसे जो आत्मा रामगण है वे सब श्री कृष्ण में आहित की प्रीति कर रहे हैं ये एक मूल जो वाक्य था कोर टेंस उसको सेंटेंस की मूल बाकी व्याख्या कर दी गई अब बचे हुए जितने भी विशेषण हैं उन विशेषणों की भी व्याख्या करेंगे और दूसरे अर्थों की भी व्याख्या करेंगे जैसे आत्मा शब्द के सात अर्थ बताए थे तो इनमें आत्मा शब्द की व्याख्या मुख्य रूप से हो गई है अब आत्मा का अर्थ मन है आत्मा का अर्थ बुद्धि है स्वभाव है धैर्य है इन सब के अर्थों की फिर मुनि फिर निर्ग्रंथ आदि जो शब्द हैं उनकी भी अब व्याख्या करेंगे तो एक मोटा जो मुख्य वाक्य है कोर सेंटेंस उसकी व्याख्या हो गई मुख्य वाक्य की व्याख्या हो गई केंद्रीय भाव के अब उसकी एडजेक्टिव्स जो हैं उनकी अब व्याख्या की जाएगी उसके विशेषणों की अब व्याख्या की जाएगी आगे यथे यथार्थ यत व्याख्यान करे कृष्ण गुण गुणास्वादे हेतु जागरूक ये कृष्ण के गुणों का आस्वादन करने के हेतु ही होंगे आगे मैं जिन जिन आगे की जो व्याख्या करूंगा वो तो कृष्ण के स्वभाव के हेतु ही होंगे कृष्ण के गुण का आस्वाद करने के हेतु होंगे इस्लोक ये हमने आभाष निरूपण किया अब इस्लोक के मूल अर्थ को निरूपण कर रहे ज्ञान मार्ग उपासक द्वित प्रकार केवल ब्रह्मोपासक मोक्ष का आकांक्षी आठ ज्ञान मार्ग में दो प्रकार के भक्त होते हैं एक केवल ब्रह्म की उपासना करने वाले मान ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी चीज है ही नहीं और दूसरे लोग हैं कि मुझे संसार के कष्टों से निवृत्ति मिल जाए मोक्ष कामी हो जाए तो कुछ तो केवल ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं कुछ दुख को दूर करना चाहते हैं, तीन प्रकार के जो ताप हैं आध्यात्मिक आधुदेविक आदिभौतिक उनसे मैं मुक्त हो जाऊं या तो वे ये चाहते हैं या वे ब्रह्म उपासक होकर के ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं अब जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वे भी तीन प्रकार के हैं साधक माने मुक्ष हमको मोक्ष चाहिए संसार के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं वो हो गए साधक दूसरे हैं जिनकी समाधि लग गई और समाधि में जिनको जो उपाधि से मुक्त हो जाते हैं ब्रह्ममय हो जाते हैं समाधि में तन मात्रिक भानता ये है समाधि का लक्षण योग शास्त्र में कि उस वस्तु के ध्यय वस्तु के अलावा कोई दूसरी वस्तु न रहे तो ये हो गई समाधि ब्रह्म में हो गए उस समय और तीसरे हैं प्राप्त ब्रह्म जो ब्रह्म में सायुज प्राप्त कर लेंगे तो एक हुए मुमुक्षु दूसरे हुए योगारूढ़ योगी और तीसरे हुए ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाले तो मुमुक्षु मुक्त और ब्रह्म प्राप्त ये तीन प्रकार के जन हुए मुमुक्षु वो हैं जो कि अभी साधन कर रहे हैं सद विवेक यह फल फलभोक्त त्याग न मुझे यहां का फल चाहिए मैं स्वर का फल चाहिए फलभोक्त त्याग तीसरे हो गए शम दम आदि जो संपत्ति हैं उनको भी कर रहे हैं सांख्य योग वैराग्य तप भक्ति इनको कर रहे हैं साधन कर रहे हैं वे हो गए साधन और इसके बाद में फिर हो गए जो कि ब्रह्म को प्राप्त जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन कर लिया है ब्रह्म को प्राप्त हो गए शरीर जब तक है तब तक, तक उनका शरीर बना हुआ है एक बार उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है और ब्रह्म में ही जब उनके प्रार्थ पूरे हो जाएंगे वैसे ये शरीर गिर जाएगा ब्रह्म में जाकर के नील गिर जाएंगे तो तीन प्रकार के साधक हुए एक रूढ़ माने मुमुक्षु दूसरे हुए रूढ़ और तीसरे हुए मुक्त दोबारा कहते हैं मुमुक्षु रूढ़ मुक्त मुमुक्षु जो है जो मोक्ष चाहते हैं रूढ़ वो हैं जो साधन कर रहे हैं तो अभी साधन सिद्ध नहीं हुआ है जिनका साधन सिद्ध हो गया वे हो गए मुक्त तो साधक ब्रह्म में अप्राप्त ब्रह्म लय जिनको ब्रह्म में लय की प्राप्ति हो गई अब साधक और ब्रह्म में जो भी हैं जो भी साधक हैं उन साधकों की स्थिति यह है कि भक्ति बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती है वे अच्छी तरह जानते हैं कि भक्ति नहीं है तो केवल ज्ञान से सर्दसर्द विवेक क्या उपाधि है क्या ब्रह्म है उपाधि को त्याग करके निरुपाधि ब्रह्म को प्राप्त करना है ऐसे जो साधक हैं वे साधक वे साधक कहलाएंगे परंतु तो उनको भी भक्ति की अनिवार्यता है भक्ति नहीं है तो उनको कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है भक्ति गुण केवल में मुक्ति नहीं हो कोई ज्ञान ज्ञान को अपनाए और भक्ति को नहीं अपनाए तो संसार निवृत्त नहीं होगा क्योंकि ज्ञान है सात्विक माने गुणात्मक भक्ति है निर्गुण निर्गुण वस्तु से गुणात्मक की निवृत्ति होगी गुणात्मक वस्तु से गुणात्मक की निवृत्ति नहीं होगी ज्ञान को सात्विक कैवल्यम सात्विकम ज्ञान हो ब्रह्म का ही केवल सस विवेक रखना यह सात्विक है रजो वैकल्पक मतम जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करना यह शरीर अलग है मैं जीवात्मा अलग हूं यह रजोगुण है ऐसा ज्ञान रजोगुणात्मक कहा जाएगा और मस प्राकृतम ज्ञानम संसार का जितना भी मेटाफिजिक्स है जो संसार की जो पदार्थ दिख रहे हैं उन पदार्थों का ज्ञान संसारी पदार्थों का ज्ञान वो कहलाएगा तमस और निर्गुण मदपाश्रय मेरी जो उपासना करना है वह है निर्गुण तो यहां निर्गुण वस्तु से संसार की निवृत्ति होगी यदि कोई ज्ञानी केवल संसद विवेक करता रहे कि ये त्रिगुणात्मक माया है ये ब्रह्म है ये त्रिगुणात्मक माया ये है यह ब्रह्म है त्रिगुणात्मक माया से ब्रह्म अलग है ये केवल विवेक करता रहे कौन सी सत है कौन सी असत है असत है माया सत है ब्रह्म केवल ये विवेक करता रहे तो ठीक है उसको कुछ देर के लिए अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी उपदेश मात्र से उसके भाई की निवृत्ति हो जाएगी पंत तो भाई दोबारा आ सकता है जैसे हाँ उपदेश की बड़ी महिमा ज्ञान मार्ग में उपदेश की बड़ी महिमा है उपदेश से सब कुछ एक बार भाई की निवृत्ति हो जाती है किसी का रस्सी के ऊपर पैर पड़ा और वो चौक गया कि अरे सांप, किसी ने कहा अरे नायम सर्पा रजुम ये साप नहीं है रस्सी है तो यह सुनने मात्र से उसका अज्ञान दूर हो जाएगा परंतु हमेशा दूर नहीं होगा फिर से कभी रस्सी पर पड़ेगा, दोबारा भी ऐसा भ्रम हो सकता है इसलिए भक्ति जब तक नहीं होगी पदार्थ जब तक नहीं होगा तब तक, तक अज्ञान का पूरी तरह से नाश नहीं होगा संसार की निवृत्ति नहीं होगी निवृत्ति करने के लिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे शंकराचार्य भी ये कहते हैं गोविंद भजन करो श्री बसुवं सरस्वती कहते हैं कृष्णा परम के हम न जाने क्योंकि कृष्ण गुणातीत है और ये ब्रह्म है ये उपाधि है ये विचार करना यह सगुण उपाधि किसको कहेंगे वो नैकट्यन अभिव्यक्ति का माध्यम उपाधि है उपाधि की एक परिभाषा शंकराचार्य भगवतपाद ने दी अपने भाष्य में के निकटता से जो अभिव्यक्ति का माध्यम हो जैसे आत्मा है वह चेतन है उस आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम कौन सा है यह शरीर शरीर हिल रहा है दुल्लाह है काम कर रहा है जवान बोल रही है तो इसका मतलब है आत्मा भीतर विद्यमान तो निकट रह के जो किसी वस्तु की अभिव्यक्ति कराए उसका नाम उपाधि उपाधि आएगी समाप्त हो जाएगी परंतु तो आत्मा मृत्यु होकर के विराजमान होगी शरीर का जन्म होगा नाश होगा परंतु तो आत्मा मृत्यु होकर के विराजमान रहेगी इसलिए भक्ति बिनु केवल ज्ञाने मुक्ति नहीं है भक्ति साधन करे यही प्राप्त ब्रह्म लॉ जो भक्ति के साधन करेंगे वो ही ब्रह्म में लय को प्राप्त करेंगे केवल तत्वमसी कहने से सर्वम खम ब्रह्म कहने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी ठीक है कुछ देर के लिए भाई की निवृत्ति हो जाएगी कि यह रस्सी है सर्प नहीं है भाई की निवृत्ति हो जाएगी परंतु तो सर्प का पूरी तरह से निराश कि सर्प दोबारा हो ही नहीं ब्रह्म कभी हो ही नहीं यह तभी होगा जबकि भक्ति होगी तो भक्ति साधन करने से ही प्राप्त ब्रह्म लय ब्रह्म में लय की प्राप्ति होगी भक्तिर स्वभाव ब्रह्म हईते करे आकर्षक अब भक्ति महारानी का एक स्वभाव और है कि जो ब्रह्म साधन कर रहे हैं उनको ब्रह्म साधना से हटा करके कृष्ण साधना में लगा देंगे ब्रह्म साधन से हटाकर के कृष्ण साधन का चित्त एक बात और है इतिहास में प्रमाण ऐसे प्राप्त नहीं है कि कोई कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहा हो और कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करके फिर कृष्ण का त्याग करके वह ब्रह्म आराधना कर रहा हो ऐसे दृष्टांत नहीं है परंतु तो ऐसे अनेक अनेक दृष्टांत हैं सुखदेव जी जैसे ब्रह्म में लीन हो रहे हैं और फिर कृष्ण भजन कर रहे हैं तो कृष्ण का ब्रह्म का यह सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण से चित्त हटा करके अपने में लगा ले परंतु कृष्ण में सामर्थ्य है कि वे ब्रह्म से चित्त को हटा करके अपने में लगा लेते हैं इसलिए आत्मा राम गणाकर्षी यह स्वभाव भक्ति का है परंतु तो कृष्ण के गुणों को कहीं ताल दे और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए ऐसा स्वभाव नहीं है ज्ञानी कभी भी भगवत स्वरूप को एक सच्चा ज्ञानी झूठा करके नहीं माने और यदि उसने झूठा करके भगवान के स्वरूप को मान लिया वो जो राम नाम का जप कर रहा है तारक मंत्र का जप कर रहा है उसने उस मंत्र को कहीं अन्य मान लिया तो फिर उसका ज्ञान भी मुक्त हो जाएगा भक्ति का त्याग करेगा तो ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा और संसार में फंस जाएगा बड़े बड़े ज्ञानियों का फिर अध हो जाए इसलिए सच्चा ज्ञानी कभी भी भगवत स्वरूप को नाम धाम रूप लीला परकर को कभी भी प्राकृत करके नहीं मानता है वह उनको चिन्हय मानता है हां अपना काम हो जाने के बाद में फिर उसका वो अनुसंधान नहीं करता उसकी आवश्यकता नहीं है भक्ति को वो साधन मानता है ज्ञानी और साधन का मतलब है कि जब मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो जाएगी तो भक्ति साधन को वो छोड़ देगा फिर तो वो ब्रह्म हो जाएगा परंतु तो भगवत स्वरूप में अनादर का भाव कभी नहीं लाएगा देखिए ब्रह्म हो जाना एक अलग बात है और अनादर का भाव लाना ये अलग बात है और जो भी ज्ञान मन बन भगवत स्वरूप में भक्ति में अनादर का भाव लाते हैं उनको कभी भी सिद्धि की प्राप्ति होती ही नहीं है वे फिर से नीचे गिर जाते हैं भक्ति स्वभाव ब्रम्हित करे आकर्षण। भक्ति का ये स्वभाव है कि वह ब्रह्म में लगे हुए व्यक्ति का भी आकर्षण कर लेता है दिव्य देह दिया भजन और जो ब्रह्म प्राप्त हो गए हैं उनको उनकी उपाधि दूर हो गई ठीक है कोई ब्रह्म में प्राप्त हुआ इसका मतलब है उसने ये मान लिया कि आत्मा अलग वस्तु है उपाधि अलग वस्तु है उपाधि मुझे नहीं चाहिए उपाधि का उसने त्याग कर दिया उपाधि नष्ट हो गई उपाधि समाप्त हो जाएगी अब वो ब्रह्म में जाकर के अवस्थित हो गया परंतु ब्रह्म का आस्वाद प्राप्त, प्राप्त नहीं है लो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई परंतु ब्रह्म का आस्वाद प्राप्त नहीं है फल मिल जाए और फल का स्वाद नहीं मिले तो किस काम का प्रकट स्वाद मिलना चाहिए कोई कोई भाग्यशाली ऐसे हैं जिनको श्री ठाकुर श्री योगमाया देवी कृपा करके पार्षद स्वरूप प्रदान कर देती हैं और पार्षद स्वरूप प्राप्त करके वे श्री ब्रह्म के कृष्ण रूप का आस्वादन करते हैं श्री कृष्ण भी ब्रह्मी हैं ष्णि के माधुर्य का आस्वादन योग माया के द्वारा होता तो ज्ञानी और भक्ति में अंतर यह है कि संसार की निवृत्ति संसारी की भी हुई और संसार की निवृत्ति ज्ञानी की भी हुई भक्ति की भी हुई भक्ति जो है वो भक्ति के बल से संसार की निवृत्ति भक्ति की भी हुई और ज्ञानी की भी हुई परंतु ज्ञानी संसार की निवृत्ति होकर के ब्रह्म में लीन हो गया स्वरूपभूत सच्चित आनंद रूपता तो उसको प्राप्त हो गई उसका अनुभव हो गया परंतु प्रकट आनंद रूपता का अनुभव नहीं हुआ यहां पर एक बात और प्रकट आनंद मुख्य वस्तु है स्वरूप आनंद मुख्य वस्तु नहीं है माचिस की तीली में स्वरूप भावभूत अग्नि है परंतु तीली से लकड़ी में लकड़ी से पाक रचना नहीं हो सकती जब तक प्रकट अग्नि नहीं हो अप्रकट अग्नि है स्वरूप भूत अग्नि है तो उससे कार्य नहीं चलेगा प्रकट अग्नि से ही काम चलेगा इसी तरह से माधुरे का आस्वादन पूर्णतः श्री कृष्ण के मधुर रूप का दर्शन करने पर ही होगा ब्रह्म रूप बन जाने पर या सच्चित आनंद रूप हो जाने पर स्वरूप आनंद की प्राप्ति हो जाएगी परंतु तो आस्वादनीय आनंद की प्राप्ति नहीं होगी कट आनंद श्री कृष्ण है इसलिए योग माया किसी को तो ये बेनिफिट दे देती है किसी को तो ये लाभ मिल जाता है किसी को तो ये सौभाग्य मिल जाता है कि वो जे प्राप्त करके ठाकुर के माधुर्य का आस्वादन कर लेता है जो ज्ञानी है विभ्रम्ह में जाकर के लीन हो जाएंगे स्वरूप आनंद की उनको प्राप्ति हो जाएगी परंतु प्रकट आनंद की प्राप्ति उनको नहीं होगी इसलिए भक्ति बड़ी वस्तु है भक्त देह पाइले हॉय गुण स्मरण ज्ञानी मोक्ष तो हो गया परंतु मोक्ष होने पर भी ज्ञानी जो है वह उसके पास में ग्राहक सामग्री नहीं है रिसीवर नहीं है जब तक रिसीवर नहीं है तो आकाश में तो रेडियो तरंगों के रूप में शब्द है परंतु तो यह तुम्हारे पास में ट्रांजिस्टर नहीं है तो गाना नहीं सुन सकते जबकि गाना वातावरण में विद्यमान है आकाश में विद्यमान तो ये कहने का तात्पर्य हुआ कि भक्ति जो है उसको श्री प्रभु ने कृपा करके रिसीवर दिया हुआ है भक्ति में देह दिया हुआ है उसके पास में देह है जबकि ज्ञानी के पास में प्राप्त करने की ग्राहक सामग्री नहीं है रिसीवर नहीं है रिसीवर न होने के कारण वो नहीं सुन सकेगा वह ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाएगा जबकि भक्त उसको कृपा करके चिन्हमय देह मिल गया प्राकृत देह तो संसारी का भी छूटा और ज्ञानी का भी छूटा परंतु तो भक्तों को चिन्हय देह मिल गया ज्ञानी को चिन्मय देह नहीं मिला इसलिए ज्ञानी माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकता है जबकि भक्त भक्त देह पाई हाय गुणेर स्मरण भक्त देह प्राप्त करने पर गुण का स्मरण हो जाएगा गुणाकृष्ट तो है करे निर्मल भजन गुणों से आकृष्ट होकर के वो निर्मल भजन करेगा श्री शंकराचार्य भगवान वे निसंग तापनी उपनिषद की अपनी टीका में कहते हैं कि मुक्ता आप लीलिया विग्रहम करवा भजन्ते भजनते लीला शक्ति संसार से जो मुक्त हो गए हैं उनको भी विग्रहम करवा उनको भी पार्षद शरीर प्रदान कर देती हैं बिचारी ज्ञानी को नहीं मिला भक्त को मिल गया हमको मिल जाएगा ज्ञानी को नहीं मिलेगा दे। तो भी पार्षद पूर्वक विग्रह करके भगवंतम भजन्ते भगवान का भजन करते हैं जैसे जन्म हरित सुख संकादिक है ब्रह्म मय सुख संकादिक जन्म से ही ब्रह्ममय हैं, जन्म हो गया पंत जन्म से ही माया ने उनका स्पर्श नहीं किया है न संकादिकों का न सुखदेव जी का पंत कृष्ण गुणाकृष्ट हया कृष्ण भजन कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर के वे कृष्ण का भजन कर रहे हैं सं कृष्ण कृपाए सौरभ है हरे मन अब श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप गंध इन सब में एक विशेषता है कि वो ज्ञानियों के चित्त को भी हरण कर लेती है संकादिकों की वैकुंठ में जय विजय के शाप के समय जय विजय को शाप दे दिया और उनकी समाधि लग गई और समाधि निर्विकल्प समाधि लग गई यहां पर जय विजय को जो क्रोध आया उसके विषय में यहां पर तो वर्णन नहीं किया है प्रसंग आ गया है इसी कह रही है जब ये को क्रोध बोले भैकुंठ में क्रोध बोले ये क्रोध भक्ति की महिमा का आस्वादन कराने के लिए ही भक्तों की महिमा का आस्वादन कराने के लिए ही श्री कृष्ण कृपा के कारण इनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ अन्यथा संकाधिक तो काम क्रोध से पहले ही बहुत पहले ही पार हो चुके हैं उनको तो काम क्रोध है ही नहीं तो क्रोध क्यों आया क्रोध तो सर्वदा अभिमान के कारण आता है और अभिमान को तो उन्होंने पहले ही जीत लिया है फिर बैकुंठ में उनको अभिमान क्यों आया बोल उनको अभिमान अपनी कमजोरी के कारण नहीं आया उनकी तपस्या में कोई कमी है ऐसा नहीं है तपस्या उनकी पूरी है परंतु तो भक्ति की मेहमत का अभिमान करान, कराने के लिए लीला शक्ति ने उनको कहीं क्रोध उत्पन्न कर दिया उनके हृदय में और उन्होंने जय को शाप दे दिया कि अरे रहे बैकुंठ में आकर के भी तुम्हारी विषम बुद्धि है तुम यहां रहने लायक नहीं हो जाओ उन लोगों को जाओ जहां पर काम क्रोध लोग अधिक हैं भक्ति की मेहमा दिखानी है और ये दिखाना है संकादिकों को कि भगवान को अपने भक्त ज्यादा प्यारे हैं ज्ञानी प्यारा नहीं है ज्ञानी की भी अपेक्षा भक्त भगवान को ज्यादा प्यारे ये दिखाना है वहां पर संकादिकों की ओर से जब भगवान आ, अपने जैविय पाशवों की ओर से भगवान जब संकादिकों से क्षमा प्रार्थना करते हैं तो संकादिकों के कौन खड़े हो जाते हैं ओ हो भक्त की ऐसी महिमा ये जैव जय कितने प्यारे हैं कि इनके लिए भगवान स्वयं क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं और हमको आदर दे रहे हैं इसका मतलब है हमको इन्होंने अपना नहीं समझा जिसको आदर दिया जाए वो अपना नहीं होता है जिसकी ओर से क्षमा मांगी जाए वो अपना ज्यादा होता है इसलिए जैविय की ओर से क्षमा मांग रहे हैं भक्त भगवान को ज्ञानी से भी ज्यादा प्यारे हैं यह बोध कराना था इसलिए श्री भगवान ने ही संकादिकों के हृदय में क्रोध को उत्पन्न कर लिया अन्यथा प्राकृत काम क्रोध को तो संकादिक पहले ही जीते हुए थे भक्ति की महिमा का बोध करा फिर आगे अपने भक्त जो हैं प्रहलाद आदि उनके ऊपर भी अनुग्रह करना है पांडवों के ऊपर अनुग्रह करना है कृष्ण रूप में अनेक अनेक जो श्री राम के रूप में बावरों के ऊपर अनुग्रह करना है तो वो नीला करनी है भक्तों के ऊपर वो एक अलग बात है परंतु यहाँ संकादिकों को भक्ति की मेहमा को दिखाना यह मुख्य कारण और भक्तों को जय विजय को भी सेवा सुख प्रदान करना है तो गुणाकृष्ट हैया करे निर्मल भजन भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के संकाधिक भी निर्मल भजन करने लगे अब ज्ञान को ही बड़ा करके नहीं मांग रहे हैं अब भक्ति को बड़ा करके मांग रहे हैं भगवान से प्रार्थना की बोले मारे जय को दे दो कोई ऊंचा स्थान हमको दे दो कोई को नीचा स्थान भगवान बोले ना ना ना ऐसा नहीं हो सकता है इनने आपका अपराध किया इनको आपने जो दंड दिया है वो दंड मिलना चाहिए साहब धोखेबाजी हाँ ब्रह्म मत पड़ना वो भक्तों का भक्तों के माध्यम से स्वेच्छा के कारण शिव आदि के ऊपर अनुग्रह कराना है इसलिए आगे की लीला को आपने जो जिस उद्देश्य को लेकर के शाप दिलवा दिया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टाल गए बोल नाना इन्होंने अपराध किया इनको दंड मिलना चाहिए सही है सही है इनको दंड मिलना चाहिए आप निर्पर क्षमा करो शन सब समझ गए बोले महाराज आपकी चालाकी बिल्कुल समझ में आ गई आप कोई दूसरी लीला करना चाहते हैं और हमको माध्यम बनाया है आपने ठीक है आपकी लीला आपकी इच्छा के ऊपर किसी का बश नहीं है इसलिए हम अब आग्रह नहीं कर सकते हैं जागे आपकी इच्छा है कुछ आगे की कोई योजना है आपके उसको आप पूरा करना चाहते हैं इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे आपकी माया अद्भुत है आपकी लीला अद्भुत है उसको मैं नहीं जानता हूं ऐसा कहकर के संकादिक करके उस समय कि ठीक है क्रोध हमारे कारण नहीं आया है हमारे हमें अपनी कमी के कारण नहीं आया है देहाध्यास के कारण नहीं आया है क्योंकि हमारा देहाध्यास तो पहले ही निवृत्त हो गया है यह जो क्रोध और साप हमारे से निकला यह भगवान की इच्छा से ही निकला है अब भगवान की इच्छा क्या है यह हमको पता नहीं भगवान ने एक कृपा हमारे ऊपर जरूर की कि आज हमको आँख हो यह हो गई ज्ञात हो गया कि ज्ञानी की अपेक्षा भगवान को अपने प्रिय सेवक भक्त ज्यादा प्यारे हैं जो सनकालिकों की ओर से उन्होंने हमसे क्षमा मांगी और हमको आदर दिया आदर देकर के हमको पराया बना दिया और संकादक की ओर से क्षमा मांग करके संकाधकों को गले लगा दिया अपना प्यारा दिया यह उस पूरे ब्राह्मण शाप का जो रहस्य है वह रहस्य यही तो श्री संकादिक समाधि में शाप देने के बाद में संकाधकों की निर्विकल्प समाधि लग गई बल्हराचार्य जी ने ज्ञानियों के चार गुण बताए सबसे पहले असंकोच बुद्धि दूसरा मननशीलता तीसरा भगवान को अपने को आत्मज्ञान एक ज्ञान और चौथा निर्भयता ये ज्ञानी के चार गुण ज्ञानी निर्भय होता है संकोच बुद्धि होता है सर्वत्र ब्रम्ह देखता है इसलिए किसी से उसको संकोच नहीं फिर ज्ञानी मनशील होता है सत्सत का विवेक करता है कौन सा ब्रह्म है कौन सा ब्रह्म नहीं है कौन सा सत है, कौन सा असत है और आत्मज्ञान माने एक ही आत्मा सब के भीतर विद्यमान है ये ऐक्य आत्मज्ञान संकारों में ये चारों वस्तु हैं चारों वस्तु होने पर वहां संकादों की निर्वकल्प समाधि लग गई और आत्मज्ञान में वे विराजमान हैं अब जहां निर्वकल्प समाधि लग गई वहां प्राकृत वस्तु तो भीतर प्रवेश कर नहीं सकती है परंतु श्री मैत्री मुनि ने वर्णन किया तस्ार्य बिंद नयनस्य पदार बिंद कि तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्विवरण चकार तेसम संक्षोभ मक्षर जुसाम अपचित जो अक्षर जुस हैं, अक्षर ब्रह्म में निराकार ब्रह्म में जो लगे हुए हैं उनके भी चित्त में क्षोभ उत्पन्न हुआ क्यों क्षोभ उत्पन्न हुआ कि ठाकुर के चरणों में विराजमान श्री बैकुंठ के चरणों में विराजमान तुलसी की मंजरी की गंध इन संदों की नासका में होकर के हृदय में भीतर गई और हृदय में क्षोभ हो गया अब जहां का समाधि है वहां प्राकृत गंध का तो प्रवेश हो नहीं सकता इससे पता लगता है कि भगवान की गंध भगवान का प्रसाद भगवान का चरणामृत भगवान की संबंधी शब्द कृष्ण कथा सबकी सब, सब चिन्ह में, तभी ज्ञानियों को क्षोभ उत्पन्न हुआ अन्यथा क्षोभ उत्पन्न हो ही नहीं सकता तो संक्षोभ मक्षर जोश सब एक ब्रह्म है ऐसा जो अक्षर ब्रह्म उस अक्षर ब्रह्म का जो विचार करने वाले दो प्रकार के ब्रह्म एक ब्रह्म है क्षर दूसरा है अक्षर तीसरा ब्रह्म है पुरुषोत्तम भगवद गीता में पंद्रह अध्याय में, में पुरुषोत्तम योग में भगवान कह रहे हैं तस्मात्मति तो हम अक्षराद्यातम अतो उसमें लोके वेदे चाह पुरुषोत्तम दो प्रकार के ब्रह्म एक ब्रह्म है क्षर क्षय ब्रह्म है जगत माया की जो रचना है वह हुआ क्षरब्रम क्षर खर इसलिए कहा गया क्योंकि वो जायते अस्थि वर्धते विपर्णते अपीय विनश्यति ये क्षय भाव विकारों से युक्त है उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है इससे वो क्षय हुआ क्षरब्रम हुआ अक्षर ब्रह्म कौन है बोल जिसमें परिवर्तन न हो वो कूटस आत्मा लय विक्षेप से रहित आत्मा वो हो गई अक्षर ब्रह्म परमात्मा आत्मा परमात्मा एक है और उनसे भी बढ़कर के फिर तीसरा ब्रह्म कौन सा है वो तीसरा ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जो है श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम उन पुरुष रूप में जो आत्मा जीवात्मा के इस पुर के भीतर जो शयन करते हुए विराजमान है उसका नाम पुरुष पुरुष उसको कहेंगे कि जो पुर में शयन करे उसका नाम पुरुष अर्थात हृदय रूपी पुर में जो जीवात्मा बनकर के विराजमान और जीवात्मा के में भी शक्ति देने वाला परमात्मा बनकर के जो विराजमान वो पुरुष हो गया विष्णु रूप में जो जीव मात्र के हृदय में विराजमान है उनसे भी परे होकर के मैं पुरुषोत्तम हो गया मैं पुरुषोत्तम तो संकाद आदि जो हैं, वे भी भगवान की नासका से भगवान की चरण की तुलसी से उनको क्षोभ हो गया योग संकादिकों का वर्णन आप शुभदेव जी का वर्णन शुभदेव जी भी ब्रह्मलीन होना चाह रहे थे कथा का वर्णन पहले करी आए है एक दिन परंतु व्यासदेव जी की कृपा के द्वारा जब श्री कृष्ण के वेणु माधुर्य बरापीडम नटवर बपू जब रूप माधुर्य नवनिध्य भव बपुषे जब लीला माधुर्य जयते तेजिकम जन्म नाम और जब गो माधुर्य ऐसे चार माधुरियों का चार श्लोकों के द्वारा जब आस्वादन किया तो उन चार श्लोकों का आस्वादन करके लीला प्रेमना प्रियाु रूपयों नीला माधुर्य प्रेमी परकर का माधुर्य वेणु माधुर्य रूप माधुर्य इन चारों माधुरियों का आस्वादन करके श्री शुभदेव जी भी खिंचे खे, हुए कृष्ण गुणों से आकृष्ट हो करके वे भी भजन करने लगे तो आत्मा राम गणाकर्षी श्री कृष्ण हो गए हरे गुणाक्षिप्त मति हरे के गुणों से आक्षिप्त मती होकर के भगवान वादरायणी ने अर्थात श्री शुभदेव जी ने वदर नामक जो स्थान वहां पर जिनका अयन माने दवास है वे हुए वे वादरायण वेद व्यास जी और उनके पुत्र हुए वादरायणी माने श्री शुभदेव तो भगवान वादरायणी ने अद्य महदाक्षण इस महद को वादरायणी के पुत्र वादरायण वेदव्यास उनके पुत्र श्री वादरायणी उन्होंने इस आक्षान को पढ़ा नित्यम विष्णु जनप्रिय वे श्री हरि सदा ही विष्णुजनों के परंपरा प्यारे हैं ऐसे विष्णु जनप्रिय भक्तों के परम प्यारे शुभदेव जी में इस आख्यान को पा लो संकातकों की बात हो गई शुभदेव जी की बात हो गई अब नव की बात के कृष्ण आत्मा राम रामगढ़ के आकर्षण करने वाले हैं नवयोगेश्वर की बात करें नवयोगेश्वर जन्म से ही साधक ज्ञानी हैं विधि शिव नारद इनके मुख से ब्रह्मा जी के मुख से शिवजी के मुख से नारद के मुख से श्री नवयोग नवयोगेश्वरों ने कृष्ण गुणों को सुना और कृष्ण गुणों को सुनकर के ऐसे आकृष्ट वाले हो गए कि कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर के करे कृष्णेर भजन वे कृष्ण का भजन कर रहे हैं एक आदर्श स्कंधे तार भक्ति विवरण एक आदर्श स्कंध में उनकी भक्ति का विवरण किया है महा उपनिषद के भी वचन है कि अक्लेश कमल भुव प्रविश्य गोष्ठीं गोष्ठी श्रुत श्रुति संगम आय रंगम योगींद्रा पुलक भूतो नवाप्यम आ एक बार श्रुतिज्ञा वेद के तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी जन थे उनने कमल भुव मैंने ब्रह्मा जी की गोष्ठी में प्रवेश किया ब्रह्मा जी की गोष्ठी कैसी है अक्लेश जहां पर क्लेश नहीं है अविद्यामिता राग द्वेश अभिनिवेश ये पांच क्लेश जहां पर नहीं है ऐसे अक्लेश क्लेश रहित ब्रह्मा की कमल भुव मैंने ब्रह्मा की गोष्ठी में प्रवेश करके श्रुति सुनसाम श्रुतिम श्रुति श्रुतियों में मुकुटमरी जो श्रुति हैं उन श्रुतियों को श्रुति के तत्व को जानने वाले संक आदि वे ऋषिगण श्रवण करते हैं श्रुति सुनसाम कहकर के दिखाया कि कर्मकांड परक जो श्रुति हैं उनकी तुलना में भक्ति परक श्रुति बहुत कम है प्राय वेद की जितनी भी श्रुतियां है, है। है। हैं वे अधिकांश में वे कर्म कांड परक होकर के ही विराजमान हैं अस्सी प्रतिशत श्रुति कर्म कांड पर हैं उनमें भी सोलह प्रतिशत जो श्रुति है वे ज्ञान कांड पर होकर के विराजमान उनमें भी चार प्रशन जो श्रुति है वे भक्ति परक होकर के विराजमान प्रतिशत में तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति परक श्रुति बहुत थोड़ी है पहले ज्ञान पर फिर उससे बढ़कर के मुख्य रूप से कर्मकांड पर सारी श्रुतियां विद्यमान हैं पंत श्रुति विद्यमान होने पर भी जो भक्ति है उसकी महिमा अधिक होकर के विराजमान है तो अक्लेशाम कमल भुवक प्रविष्ट गोष्ठी ब्रह्मा की जो क्लेश रहित गोष्ठी है उसमें श्रुति सुदसाम श्रुतिम श्रुतियों की मुकुटमणि जो श्रुतियां हैं भक्ति का वर्णन करने वाली श्रुतियां उनको श्रुतिज्ञ ज्ञानी जन सुनते हैं और उत्तंगम संगम आए रंगम और उन भक्ति पर श्रुतियों को सुनकर के उत्तुंग सबसे ऊंचा जो यदपुर संघ माने श्री नंदगांव का संघ अथवा यदपुर माने द्वारका या द्वारका और ब्रिज ब्रिज मथुरा द्वारका इनके संगम आए इनके रंग का आस्वादन प्राप्त करने के लिए योग इंदिरा पुलक भ्रतो नवाप्य बाप हो उन्होंने नए नए जो रोमांच हैं उन रोमांच को नव नव रोमांच को अबापू उन्होंने प्राप्त किया तो नए नए रोमांच को वे प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं तुलक तो भ्रता रोमांचित होकर के नवापी अवापू हो वे नए आनंद को प्राप्त करते हैं तो ये नवयुगेश्वर की बात हो गई अब मोक्ष कामी ज्ञानी तीन प्रकार मुमुक्षु जीवन मुक्त प्राप्त स्वरूप जो ज्ञानी हैं अब यहां दो प्रकार के व्यक्ति जो आराधना करने वाले हैं वे दो प्रकार के हैं ज्ञानियों में ज्ञान मार्ग से आराधना करने वाले दो प्रकार के एक हैं ज्ञानी और एक हैं मुक्त वे ज्ञानी भी तीन प्रकार के और मुक्त भी तीन प्रकार के मुमुक्षु जीवन मुक्त और प्राप्त स्वरूप ये तीन प्रकार के ज्ञानी हैं मुमुक्षु माने प्रकृति अलग हो जाए पुरुष अलग हो जाए मैं त्रिवों से अलग हो जाऊं वे हो गए मुमुक्षु मुक्षक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष को चाहने वाला अभी पाया नहीं है चाह रहा है केवल उसको हम कहेंगे मुमुक्षु ये संप्रत्य जो आता है वो इच्छा के अर्थ में आता है हिंदी में भी तो कहते हैं ना पिटासु मरासु वही संप्रत्य है क्या पिटासु हो रहा है पिटना चाह रहा है क्या तो पिटासु हो गया वही संत्य है मुमुक्षु में जो प्रत्यय है वही यहां पर हिंदी में भी लग गया मरासू क्या मरना चाह रहा है मरासू तो रखा है तो वही संप्रत्यय है तो मुमुक्षु शब्द जो है वो संत्यय और ऊप्रत्यय लगता है तो वहां पर ये मुमुक्षु तो एक हुआ मुमुक्षु माने मोक्ष की चाहना वाला दूसरा है जीवन मुक्त उसने साधन किया और साधन करने के बाद में वो मुक्त हो गया माने समाधि में भक्ति के अनुग्रह सहित उसने जब ज्ञान साधन किया तो समाधि में उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और अब उसका देह इंद्रियां वे सब की सब पक गई जैसे भाल में यदि बीज को भूल लिया जाए तो उसमें फिर अंकुर नहीं निकलेंगे कितना भी बो कितना भी खाद दो ऐसे ही यदि भक्ति रूपी भाड़ में मन को भून लिया जाए तो फिर मन दुलावा जन्म लेने वाला नहीं बनेगा भरजता क्विता धाना प्रायो बी जाए दृष्यते भाड़ में भुना हुआ और क्विता मन उबाल लिया जाए जौ को और फिर उसको बोया जाए तो हुआ जो कभी भी अंकुर नहीं देगा तो ऐसे ही ज्ञान में एक बार उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है ब्रह्म में उन्होंने अपने आप को लीन कर लिया मन उनका ब्रह्म में ही लीन हो गया लीन नहीं हुआ है बाध हो गया लीन हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी समाधि में मन का बाध हुआ है लय नहीं हुआ है मन विद्यमान है परंतु तो अभी पोस्टपोड है वो काम नहीं कर रहा है तो उनको हम कहेंगे अब समाधि हमेशा तो रहेगी नहीं एक घंटे लगेगी दो घंटे लगेगी एक साल लगेगी दस साल लगेगी सौ साल लगेगी एक दिन तो खुलेगी तो जब खुली तो ऐसे व्यक्ति को फिर दोबारा संसार नहीं घेरता है दोबारा सं नहीं घेरता है तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम कहेंगे जीवन मुक्त जीवित रहते हुए भी मुक्त है। तो एक हुआ मुख्षु, मुख्षु माने जो मोक्ष चाह रहा है अभी ज्ञान मार्ग में पहला कदम उसने रखा दूसरा है जीवन मुक्त जीवन मुक्त का मतलब है समाधि में उसने यह अनुभव किया कि उपाधि अलग है आत्मा अलग है और ब्रह्म का उसने अनुभव कर लिया जब समाधि खुली तो वो कहलाएगा जीवन मुक्त परंतु जैसे भार में बोना हुआ धान दोबारा बीज बोने के काम में नहीं आएगा ऐसे जिसकी समाधि सिद्ध हो गई है वह दोबारा विषयों में आसक्त नहीं होगा प्राय नहीं होगा कहीं कसर रह गई हो तो हो भी सकता है और तीसरा है प्राप्त ब्रह्म स्वरूप माने उसका यथारस्थित शरीर योगी का समाधि में ही समाप्त हो गया या समाधि के बाद में उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और ब्रह्म में जाकर के वो लीन हो गया तो वो हो गया मुक्त तो तीन व्यक्ति हुए मुक्त जीवन मुक्त मुक्षु जीवन मुक्त और मुक्त मुक्त वो है जो ब्रह्म में लीन हो गया जीवन मुक्त वो है कि समाधि में उसने भगवान का दर्शन कर लिया अब उसको संसार घेरने वाला नहीं है मुमुक्षु वो है जो कि आवे ज्ञान मार्ग में पहला कदम भी उसने रखा तो मुक्त से जीवन मुक्त और जीवन मुक्त से फिर पूर्ण मुक्त हो गया तो ये तीन प्रकार के जन है मुमुक्षु कौन है अभी अबीदी की व्याख्या कर रहे हैं मुमुक्षु जगते अनेक सांसारिक जल अनेक लोग सब मुक्ति चाहते हैं तो अनेक सांसारिक जो जन है पंच संसार में पड़े हुए हैं वे हो गए लागे भक्ते करे कृष्णेरण ऐसे लोग कृष्ण का भजन करते हैं भागवत में कहा गया मुखो घोर रूपांक हित्वा भूतपति अथो जो मोक्ष चाहते हैं वो घोर रूप तामसिंग जो देवता है जादू टोना उनको छोड़ करके वे नारायण कला श्री नारायण की कला उनका ही भजन करते हैं नारायण की कला का तात्पर्य है कि जीवात्मा के हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उस अंतर्यामी परमात्मा का वे आराधन करते हैं तो जो संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वो घोर रूप गौरूपतपतियों का त्याग कर देते हैं इसलिए खबरदार हाथ जोड़ देना ये जादू टोना टोटका ये सब ठीक है जय हो जय जय इनके चक्कर में ये भूतपति उनकी आराधना करोगे तो पुनः बंधन की और ज्यादा प्राप्ति होगी तो केवल फौरी आनंद को प्राप्त करने के लिए सतही आनंद को प्राप्त करने के लिए ठाकुर का भजन छोड़ करके यदि भूतपति जादू टोना और तुच्छ जो तामसिक देवता है उनकी आराधना करोगे तो अंत में बंधन की ही प्राप्ति होगी वे नारायण कला शांता शांत होकर के श्री नारायण का ही हृदय में ध्यान कर सही समय साधुसंग गुण स्थाए कृष्ण भजन कराए मु छाए ऐसा व्यक्ति भी यदि साधुसंग मिल जाए जो आत्मक चिंतन कर रहा है योगी है उसको भी यदि कभी सारू संग मिल जाए तो वो मोक्ष की इच्छा छोड़ देगा मुमुक्षु जो मुमुक्षु है वो मोक्ष की इच्छा को छोड़ देगा कृष्ण भजन करेगा अंत में भैया परम सुख की प्राप्ति तो हमको कृष्ण भजन से ही होगी ये जादू टोना तुच्छ देवता कभी इस पीपल को पूजा कभी उस चौराहे को पूजा कभी उस थान को पूजा कभी उस देवी को पूजने के लिए गए और इनमें कभी वहां पर पांच चढ़ा रहे हैं वहां पर अठावरी सौ चढ़ा रहे हैं इन्हीं सब चक्कर में पड़े रहे तो बस हो जाएगा इसलिए गंडौत ठाकुर का भजन करो एक का भजन करने से सबका भजन हो जाएगा तो उनकी मुमुक्षा भी छूट जाएगी कृष्ण को प्राप्त करने की वे कोशिश करेंगे जैसा कि भक्त साम्र सिंधु में कहा गया है कि आहो महात्मा न बहुदेश दुष्टा पे भातेश भवो गुण कि जो महात्मा गण है जो बहुदोष दुष्टो पेन भारतीय भवो गुण ये संसार अनेक अनेक गुणों से युक्त है और बहु दोष से युक्त है परंतु तो इस संसार में एक गुण है संसार दोषों की खान संसार दोषों की खान संसार दोषों की खान परंतु तो एक गुण है संसार में सत्संग है इसलिए संसार में रहना पड़ेगा कलयुग दोषों की खान कलयुग दोषों की खान कलयुग दोषों की खान परंतु तो कलयुग दोष निधे कल राज्य एको महान गुण कलयुग में एक महान गुण है द्वारिशेव जी की श्री कृष्ण के कीर्तन से ही संसार मुक्त हो जाता है ये गुण और कहीं नहीं ऐसे ही संसार में सारे दोष मनुष्य देह में सारे दोष मनुष्य तो बात तुच्छ प्राणी है बात छोटा बिल्कुल शक्ति तो है ही नहीं इसमें तनिक सी शक्ति जरा सी ठंडी हवा चले तो छी छी करने लगे खांसी आ जाए बुखार आ जाए जरा जरा से में कितना कोमल सा एकदम दलिकेटी ये जीव है कहीं परंतु तो मनुष्य की महिमा इसलिए है कि इसने विवेक सारे दोषों से युक्त निशक्तिक होने पर भी इसमें विवेक की जितनी विशेषता है वो कहीं दूसरी जगह नहीं है इसलिए सत्संग संसार भी महादोष से युक्त है परंतु इसमें सत्संग नामक महासुख विराजमान है कृतार्ज नो यत्र ये कृषा मुख्या अब सत्संग यदि किया जाएगा तो मोक्ष की इच्छा भी तो हो जाएगी ये इस संसार का गुण हुआ तो ये तीन जनों का दर्शन निरूपण किया जैसे नान जी के संग से शो का मुनिगण मुमुक्षा छोड़ करके कृष्ण का भजन कर रहे हैं कृष्ण दर्शनकारों कृष्णेर कृपाए यदि कभी कृष्ण का दर्शन हो जाए तो कृष्ण की कृपा से भी क्ष हो सकता है बंद बहुत माने भक्ति दो तरह से प्राप्त होती है यही समाप्त कर रहे हैं भक्ति दो तरह से प्राप्त होती है भक्ति का एक प्रकार है वो प्रकार है संत कृपा जन्य भक्ति और भक्ति का दूसरा कृपा है वो है कृष्ण कृपा जन्य भक्ति कृष्ण कृपा के दृष्टांत गिने चुने हैं संत कृपा के दृष्टांत शास्त्रों में भरे पड़े जहां भी भक्ति की प्राप्ति हुई है कृष्ण कृपा के द्वारा भक्ति की प्राप्ति बहुत दुर्लभ हुई है किसी किसी के ऊपर कृष्ण कृपा की प्राप्ति हुई वो भी पूरी तरह से है नहीं कृष्ण कृपा कहीं ना कहीं उसमें भी सत्संग है कृष्ण कृपा की प्राप्ति का दृष्टांत दिया मुचकुद कृष्ण कृपा की दृष्टा प्राप्ति का कृष्ण कृपा से जिनको भक्ति की प्राप्ति हुई उसका दृष्टांत दिया कि स्वयं ठाकुर जगा करके मुचकुंद को अपना दर्शन दे रहे हैं ये उनकी स्वयं चल करके आए वे तो सो रहे थे उनको जगाया और जगा करके अपना दर्शन दे रहे हैं और अपने स्वरूप का स्फूरण करा रहे बहुत कम दृष्टांत है एक आध दृष्टांति मिलेंगे और वो भी पूरा पूरा दृष्टांत ही है न जाने मुचकुंद को नारद जी आदि का पूर्व जन्म में कहा सत्संग संग, संग मिल गया होगा देवताओं की रक्षा कर रहे थे तो कभी नारद जी का दर्शन भी हो गया होगा ठीक है कुछ ना कुछ हुआ होगा सत्संग वहां पर भी है दूसरा दृष्टांत है कृष्ण कृपा के द्वारा नाग पत्नी इन दो दृष्टान्तों के अलावा जीव गोस्वामी जी को श्री गोस्वामी जी को तीसरा दृष्टान्त मिला नहीं दो दृष्टांत दिए बस तो कृष्ण कृपा के द्वारा किसी को प्राप्ति नहीं होती है यही कहेंगे कि कृष्ण कृपा के द्वारा किसी को प्राप्ति होती नहीं है जिनको भी प्राप्ति होगी वो संत कृपा के द्वारा ही संत कृपा ही कृष्ण को प्राप्त कराने वाला है तो यहां पर ये यह है संत कृपा जो है वो संत कृपा ही भक्तों को भगवत दर्शन कराने वाली होकर के बेराजमान है और जब कृष्ण कृपा हो जाती है तब भक्ति यही कहता है कि हाय सुखमूर्ति श्री कृष्ण और श्री वृंदावन धाम उनके विराजमान होते हुए भी हाय मैंने आत्मा में क्यों इतना समय व्यतीत कर दिया आत्मा के ऊपर उसको क्लेश की प्राप्ति होती है आत्मा को बड़ा करके नहीं मानता है बोलो बोलभक्त महारानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय जिन संतों की कृपा से मोक्ष की अभिलाषा भी दूर होती है ऐसे उन श्री संतों के श्री चरणारिंद की हम वंदना कर रहे हैं और यहां पर ये यह कह रहे हैं आत्मा गण आत्माराम में जो ज्ञानी है ज्ञानियों के तीन कैटेगरी की मुमुक्षु जीवन मुक्त और मुक्त ये तीनों के तीनों संत कृपा के द्वारा श्री कृष्ण चरणारिंद को प्राप्त करते हैं ये संतों के माध्यम से कृष्ण आकर्षित करके उनको प्रेम प्रदान करते हैं अतः आत्मा राम गण हो करके श्री कृष्ण विराजमान हैं वृंदावन देहारी लाल की जय ताय गौर हरिव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय निताय गौर हरिव जय श्राधे श्रा